श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेन्द्रनाथ का द्वितीय और तृतीय बार आगमन उस प्रत्यक्ष अनुभव का कारण खोजने तथा फिर वैसा अभिभूत न होने के लिए नरेन्द्रनाथ की चेष्टा इस बात को कहने में तो इतना समय लगा पर असल में तो वह घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगान्तर उपस्थित हुआ स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा यह क्या हुआ एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से वह भाव एकाएक उपस्थित हुआ तथा लुप्त भी हो गया पुस्तक में मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था सोचने लगा कि यह भी वैसा ही कुछ होगा किंतु यह सिद्धांत चित्त में ठहर न सका क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति सम्पन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं परंतु मैं तो वैसा नहीं हूँ बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूँ विशेष गुण युक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं मैं तो इन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूँ बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है अतः मेरे भीतर इस प्रकार का भाव आने का कारण क्या है मैं यही सब सोचता विचारता रहा पर कुछ निश्चय नहीं कर सका हृदय में कुछ हलचल सी मच गई महाकवि की बात याद आई पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शनशास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते मैंने सोचा यह भी वैसा ही कुछ होगा सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी और दृढ़ संकल्प कर लिया कि यह अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी मुझे वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे श्री रामकृष्ण देव के संबंध में नरेंद्रनाथ की अनेक कल्पनाएं और उन्हें समझने का संकल्प फिर यह सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति सम्पन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लौंदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं तो इन्हें पागल ही कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर इन्होंने जिस प्रकार संबोधित करते हुए बातें की थी उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त और क्या मान सकता हूं? अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका और न इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज तथा तर्क तर्कयुक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चिंत नहीं हो सका उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी नरेंद्र के साथ श्री रामकृष्ण देव का परिचय परिचित सा व्यवहार उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेमपूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे अत्यंत प्रिय आदमी अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था खिलाकर बातचीत कर प्यार और हास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी उनके वैसे प्यार तथा व्यवहार का कारण झूठ न पाने पर मैं और भी सोचने लगा क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले बोल फिर शीघ्र आएगा तो लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा इसके कितने दिनों के बाद नरेंद्रनाथ पुनः श्री राम कृष्णदेव के पास आए थे हमें ज्ञात नहीं फिर भी श्री रामकृष्ण देव के भीतर उस प्रकार की अद्भुत शक्ति का परिचय पाकर उन्हें जानने और समझने के लिए नरेंद्र के मन में जिस प्रबल आकांक्षा का उदय हुआ था उससे अनुमान किया जा सकता है कि अब की बार उनके दक्षिणेश्वर आने में विलंब नहीं हुआ था इस विरोध विशेष आग्रह ने ही उन्हें यथासंभव शीघ्र श्री रामकृष्ण देव के चरणों में उपस्थित कर दिया था किंतु कॉलेज जाने के कारण यह एक सप्ताह के अंतर ही संभव हुआ था ऐसा प्रतीत होता है किसी विषय की खोज करने की इच्छा मन में एक बार उत्पन्न होने पर नरेंद्र को आहार बिहार विश्राम आदि के प्रति ख्याल नहीं रहता था और जब तक वह विषय अच्छी तरह अधिगत न हो जाए तब तक उनके हृदय को शांति नहीं मिलती थी अतः श्री रामकृष्ण देव को जानने के लिए उनका मन वैसा व्याकुल हुआ होगा यह अनुमान किया जा सकता है फिर इस आशंका से कि पूर्व दिन की तरह कहीं पुनः उनके भाव में अभिभूत न हो जाना पड़े नरेंद्रनाथ अपने मन को विशेष रूप से दृढ़ और सावधान रखकर ही श्री रामकृष्ण देव के पास आए होंगे यह भी हम समझ सकते हैं परंतु घटना अकल्पनीय ही हुई थी श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र के मुख से उस दिन की घटना के संबंध में हमने जो कुछ सुना है उसी को अब पाठकों के सामने रखते हैं